युवकों के प्रति स्वामी विवेकानंद भारत का संसार को संदेश जो थोड़ा बहुत कार्य मेरे द्वारा हुआ है वह मेरी किसी अंतर्निहित शक्ति द्वारा नहीं हुआ वरण पाश्चात्य देशों में पर्यटन करते समय अपनी इस परम पवित्र और प्रिय मातृभूमि से जो उत्साह जो शुभेच्छा तथा जो आशीर्वाद मुझे मिले हैं उन्हीं की शक्ति द्वारा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 अपना कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ता है यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ भगवान की ओर उन्मुख होने के प्रयत्न में संलग्न रहने वाले जीव मात्र को अनंत अंततः आना होगा यदि ऐसा कोई देश है जहाँ मानव जाति की क्षमा धृति दया शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है और यदि ऐसा कोई देश है जहाँ आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक आत्मान्वेषण का विकास हुआ है तो वह भूमि भारत की है अत्यंत प्राचीन काल से ही यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों के संस्थापकों ने अवतार देकर सारे संसार को सत्य की आध्यात्मिक सनातन और पवित्र धारा से बारंबार प्रलावित किया है यहीं से उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम चारों ओर दार्शनिक ज्ञान की प्रबल धाराएँ प्रवाहित हुई है